र में स्थित अग्नी विद्युत से उत्पणंड मानी जाती है उसे सौ कहते हैं इस विद्युता का इंधन जल है कोई अग्मी अपने तेज से ही बढ़ती है और कोई बिना इंधन के भी उद््युक्त होती है काष्ठ रूपी इंधन से जलने वाली अग्नी का नाम निर्मत्य है यह अग्नी जल के संयोग से शांत हो जाती है पचमान अग्मी ज्वालाओं से संयुक्त रहता है और प्रभाहीन रहना सौम्य अग्नि का लक्षण है, जो श्वेत मंडल में स्थित रहकर उष्मा रहित हो प्रकाशित नहीं होती। सूर्य की वह कांति सूर्य के अस्त हो जाने पर अपने चतुर्थांश से अग्नि में प्रवेश कर जाती है। इसी कारण रात में अग्नि प्रकाश अधिक होता है। पुनः सूर्योदय होने पर अग्नि की उष्मा अपन इस कारण दिन में सूर्य पूर्ण रूप से तपते हैं प्रकाशता उष्णता सूर्य और अग्नि का तेज इन सबके परस्पर अनुप्रवेश करने के कारण दिन रात की पूर्ति होती है पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण वर्ती अर्धभाग में सूर्य के उदय होने पर रात्रि पुनः जल में प्रवेश कर जाती है इस प्रकार दिन के समय रात्रि के जल में प्रवेश करने के कारण दिन में जल लाल रंग का दीख पड़ता है। पुनः सूर्य के अस्त हो जाने पर दिन जल में प्रवेश करता है इसी कारण जल रात में उज्ज्वल और चमकीला दिखलाई पड़ता है। इसी क्रम से भूमि के दक्षिण-उत्तर अर्धभाग में सूर्य के उदय एवं अस्त के समय दिन � मशा जल में प्रवेश करते हैं यह जो सूर्य तप रहे हैं वे अपनी किरणों द्वारा जल को सोखते हैं सूर्य में स्थति अग्नि का रंग लाल रंग के घड़े के समान है उसमें हजारों किरण हैं वह अपनी सहस्रों नाड़ियों से नदी समुद्र हद और कूें से जल को ग्रहण करता है सूर्य की उन्हीं हजारों किरणों से वर्षा और गर्मी का प्रादुर्भाव होता है। उन सहस्त्रों किरणों में विचित्र आकृति वाली 400 नाडियाँ जल की वर्षा करने वाली हैं। उनमें चंदना, मेध्या, केतना, चेतना, अम्रता और जीवना ये सभी किरणें विशेष रूप से वृष्टि करने वाली हैं। सूर्य की ३०० किरणें हिंसे उत्पन्न हुई कहीं जाती ह तारा और सभी ग्रह पीते रहते हैं ये मध्य नाड़ियां कहलाती हैं इनके अतिरिक्त अन्य हलादिनी आदि नाड़ियां हिंद की शिष्ट करने वाली हैं शुक्ला ककुभ गौ और विश्वभृत नाम की जो नाड़ियां हैं वे सभी शुक्ला नाम से कही जाती हैं इनकी भी संख्या तीन सौ हैं ये धूप को उत्पन्न करने वाली हैं ये सभी मनुष्यों देवताओं और पितरों का भरण पोषण करती हैं ये किरणें और एवं अन्य द्वारा सभी मनुष्यों को स्वधा द्वारा पितरों को और अमृत के माध्यम से देवताओं को सदा त्रिप्त करती रहती हैं सूर्य वसंत और ग्रीष्म ऋतु में सनई है सनई है अप इसी प्रकार वर्षा और शरद ऋतु में ४०० किरणों के माध्यम से वर्षा करते हैं, पुनः हेमंत और शशि ऋतु में ३०० किरणों द्वारा बर्फ गिराते हैं, यही सूर्य और शधियों में बल, सुधा में सुधा और अमृत में अमृत्त का आधान करते हैं, अर्थात् तीनों पदार्थ में तीन तरह के गुण उत्पन्न करते है इस प्रकार सूर्य की ये हजारों किरणें लोगों का प्रयोजन सिद्ध करने वाली हैं रितुओं के क्रमानुसार जल की शीतलता और उष्णता में परिवर्तन होता रहता है इस प्रकार उद्दित एवं श्वेतवर्ण वाला वह लोक संयक मंडल नक्षत्र ग्रह और सोम की प्रतिष्ठा एवं योनि है इन सभी चंद्र नक्षत्र और ग्रहों को सूर्य से उत सूर्य की जो शुष्मना नाम की किरण है, वह छिल्ल हुए चंद्रमा को पुनः बढ़ाती है। पूर्व दिशा में जो हरिकेश नाम की किरण है, वह नक्षत्रों की जननी है। दक्षिण दिशा में स्थित विश्वकर्मा नाम की किरण बुद्ध को त्रिप्त करती है। पश्चिम दिशा में जो विश्वावसु नामक किरण है उसे शुक्र की योनि उत्पत्ते स्थान कहा जाता है जो संवर्धन किरण है वह लोहित मंगल की योनि है छठी किरण को अश्वभू कहते हैं वह बृहस्पति की योनि है पुनः सुराट नामक किरण सनेश्चर की वृद्धि करती है क्योंकि यह चंद्र नक्षत्र और ग्रह कभी नष्ट नहीं होते इसलिए इनकी नक्षत्रता मानी गई है उपयुक्त नक्षत्रों के क्षेत्र सूर्य पर आकर गिरते हैं और सूर्य अपनी किरणों द्वारा उन क्षेत्रों को ग्रहण करते हैं इसी से उनकी नक्षत्रता सिद्ध होती है इस लोक से परलोक में जाने वाले पुण्यात्माओं का उद्धार करने के कारण ये किरणें तारका नाम से पसिद्ध हैं तथा शुक्ल वरंड की होने के कारण शुक्ला भी कही जाती हैं दिव्य, स्वर्गीय एवं पार्थिव भौमिक सभी प्रकार के वंशों के तेज के संयोग से संपन्न होने के कारण सूर्य को तपन कहा जाता है सवत सूते अर्थात सुधात उत्पत्ति अथवा चेतना भाव के अर्थ में प्रयुक्त होती है इसलिए भूमि जल तेज के उत्पादक होने के कारण सूर्य सविता कहलाते हैं इसी प्रकार चदि अहलाद ने यह बहुवर्थक धातु अहलादित करने के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है इसका अमृतत्त्व और शीतत्त्व आदि अन्य अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसी धातु से चंद्र या चंद्रमा शब्द निष्पन्न हुआ है। सूर्य और चंद्रमा के दिव्य मंडल गगन तल में उद्भासित होते हैं। वे सुंदर श्वेत रंग वाले, जल और तेज से संपन्न, एवं कुंभ गोलाकार हैं। उनमें सभी मन्वंतरो कर्म देवता के रूप में निवास करते हैं, यही उनके स्थान हैं, इसी से उन्हें देवगृह कहा जाता है। वे देवगृह, उन्हें देवों के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। सूर्य सौर नामक स्थान में और चंद्रमा सौम्य स्थान में प्रवेश करते हैं, शुक्र, शौकर स्थान में प्रवेश करते हैं, जो सोलह अरूण से युक्त और इसी प्रकार बृहस्पति ब्रह्मत्व स्थान में, मंगल लोहित स्थान में, सनायिश्चर सानायिश्चर स्थान में, बुध बुधस्थान में और राहु भानुस्थान में प्रवेश करते हैं। सभी नक्षत्र नाक्षत्र स्थान में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इन सभी ज्योतियों को उन पुण्यत्माओं के देव देवग्रह जानने चाहिए। ये सभी स्थान प्रलय पर्यंत स्थित रहते हैं। सभी मन्वंतरों में वे ही देवस्थान होते हैं। सभी देवता पुनः पुनः उन्हीं अपने अपने स्थानों में निवास करते हैं। अतीतकालीन स्थानी देवता, भविस्थत kalin, स्थानीय देवता भावि देवताओं के साथ और वर्तमानकालीन स्थानीय देवता वर्तमान देवताओं के साथ वर्तमान रहते हैं। अदिति के आठ में पुत्र व्यवस्वान सूर्य देवता माने गए हैं, प्रभाशाली एवं धर्मात्मा चंद्र वसु कहे गए हैं। भ्रगुनंदन शुक्र को जो असुरों के हैं, कर्मा अनुसार दैत समझना चाहिए महर्षि अंगिरा के पुत्र परम तेजस्वी ब्रिहस्पत देवों के आचार्य हैं मनोहर रूप वाले बुद्ध चंद्रमा के पुत्र हैं सनैश्चर कुरूप कहे गए हैं ये सूर्य के संयोग से उत्पन्न हुए संज्ञा के पुत्र हैं। लाल रंग के अधिपति मंगल नौ युवक माने गए हैं। सयंग अग्निदेव ही रूप में विकेशी भूमि के गर्व से उत्पन्न हुए थे। नक्षत्र नाम वाली सत्ताईस नक्षत्रा भिमानी देवियां दक्षांडी की कन्या मानी गई हैं। राहु सिंह का, का पुत्र है। यह सभी प्राण इस प्रकार सूर्य चंद्र ग्रह और नक्षत्रों के अभिमानी देवता का वर्णन किया गया साथ ही उनके स्थान तथा स्थानी देवता भी बतलाए गए सहस्त्र किरणधारी सूर्य का स्थान दिव्य श्वेत वर्ण वाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी है चंद्रमा का स्थान तेजस एवं जलमें है बुध का स्थान जलमें और वह सूर्य की किरण � शुक्र देव का स्थान 16 किरणों से युक्त एवं जलमय है मंगल 9 किरणों से युक्त हैं उनका स्थान जलमय है बृहस्पति का स्थान 12 किरणों से युक्त है और उसकी कांति हल्दी के समान पीली है शनिचर का स्थान 8 किरणों से युक्त प्राचीन लौहमय एवं काले रंग का है राहु का स्थान लोहे का बना है वह प्राणियों को कष्ट देने वाला है ताराएं सूक्रित जनों का आश्रय स्थान हैं, इनकी किरणें स्वर्णमई हैं, जीवों का निस्तार करने के कारण ये तारका कहलाती हैं और शुक्लवर्ण होने के कारण इनका शुक्ला भी नाम है।